अथर्वेदीय प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण के पंचम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस कंडिका के प्रथम वाक्य में आत्रेश देवो अत्रो देवस्वने स्वप्ने अन्वती है के द्वारा बताया गया स्वप्नावस्था में मन को अनुभव करता महिमा का अनुभव मन करता है तो जो लोग आत्मा में स्वतः भोक्तृत्व तो मानना चाहते हैं उन्होंने शंका की मन तो अनुभव के प्रति चक्षुरादि इंद्रियों के तरह करण है न कि अनुभव का कर्ता अनुभव का कर्ता तो प्रमाता है तो वही यहां पर देव शब्द का अर्थ होना चाहिए आत्मा सिद्धांतियों ने बताया कि आत्मा में स्वतः भोक्तृत्व नहीं है मन उपाधि निमित्तक ही परमातृत्व कहो भोक्तृत्व कहो आत्मा में है स्वतः नहीं और जिस मन रूपी उपाधि निमित्तक भोक्तृत्व है उस उपाधि से विविक्त आत्मा में भोक्तृत्व तो नहीं है वह भोक्त्री भाव से रहित है अभोक्ता है ये सिद्धांत है और स्वप्नवस्था में स्वप्न अवस्था का भोक्तृत्व जिस उपाधि के कारण आत्मा में आरोपित होता है स्वप्नावस्था उसी उपाधि का धर्म है और आत्मा अवस्था से विनिर्मुक्त है स्वप्नावस्था से इस प्रकार तत्वसी वाक्यांतर्गत तवम पदार्थ का शोधन करने के उद्देश्य से यहां पर कहा गया कि देव शब्द का अर्थ मन है वही स्वप्न में अनुभव करता है महिमा का तो जो लोग स्वप्न में मन का अभाव मानना चाहते हैं उन्होंने अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस ब्रदारण्य श्रुति के विरोध की शंका की उसका समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने ये कहा कि आत्मा में स्वयं ज्योतिष को बताने के लिए अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुति में मन का अभाव यदि मानना चाहोगे या केवल अत्र इस विशेषण की गति को मानना चाहते हो क्या गति होगी करके तो दोनों का दोनों में से प्रथम विकल्प का तो निषेध करते हुए कहा कि ये तो अल्पदोषी आप बता रहे हो इससे और भी बड़ा प्रतिबंधक उपस्थित हो सकता है आत्मा में स्वयं ज्योतिष को बताने के लिए मन का रहना प्रतिबंधक है ऐसा आप कहोगे तो इससे भी बड़ा प्रतिबंधक तो श्रुति बता रही है हृदय आकाश और पूरी तत्व नाड़ी आदि और उनमें आत्मा को स्वप्न तथा सुसुप्ति के समय अवस्थित बता रही है तो परिचिनता आएगी तो परिच्छिन्न तो, तो स्वयं प्रकाशत्व में और भी ज्यादा बाधक है तो उसके रहते हुए भी यदि स्वप्नावस्था में श्रुति सिद्ध हृदयाकाश पुरी तत्व और नाड़ी आदि के रहते हुए भी मानना पड़ेगा स्वप्न में जो मन का अभाव मानना चाहते हैं उनको यह मानना पड़ेगा कि स्वप्नवस्था में आत्मा का इन हृदयाकाश पूरी तत्व तथा नाड़ी के साथ असंसर्ग है कोई संबंध नहीं है इसलिए वे प्रतीत नहीं होते हैं और न होने के कारण उनमें प्रतीत न होने के कारण आ, होते हुए भी अविद्यमानता है और इसलिए आत्मा उनसे विविक्त जो है स्वयं प्रकाश है ये बताया जाएगा तो कहते जैसे हृदयाकाश आकाश तत् तथा नाड़ी के रहते हुए आत्मा का उनके साथ संसर्ग न होने मात्र से ही आत्मा उनसे प्रविविक्त हैं अलग है और स्वयं प्रकाश है ये सिद्ध हुआ ऐसे हृदय आकाश पूरी तत्व एवं नाड़ी के साथ मन को मानने पर भी मन से असंस्लिष्ट आत्मा होने से स्वप्नावस्था में स्वयं ज्योतिष्व का किसी भी प्रकार से बाध नहीं हो पाएगा प्रतिपादन हो जाएगा ये सिद्धांति का कथन है उस दृष्टि से ये कहा गया अत्र उच्चते इत्यादि और दृष्टांत सहित तो दार्ष्टान्त बताया गया भाष्य में और इसी के लिए फिर वो विशेषण हो जाएगा अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती सार्थक जागृत अवस्था में तो हो जाता है कार्य ज्योति ज्योतिजो आदित्यादि है और करण ज्योति ज्योतिषो चक्षुरादि तथा अंतकरण इनसे संश्लिष्ट आत्मा इसलिए इनका शब्दादि तथा घटादि विषय अवभाषक रूपेण भान जागृत अवस्था में होता है अतः लगता है कि आत्मा इनके सहयोग से घट का अवभास करता है आत्मा स्वतः प्रकाश नहीं है लेकिन स्वप्न में तो ये जागृत अवस्था में अवभाषक रूपे न प्रतीयमान आदित्यादि और मनादि भी नहीं है अभी बैठिए वहीं बाद में कर लेना। तो स्वप्नावस्था में आदि इत्यादि कार्य ज्योति और ये चक्षरादि करण ज्योतियों के न होने से और मन रूपी एक ज्योति यद्यपि विद्यमान है लेकिन वो भी स्वप्न प्रपंच के रूप में परिणत होने के कारण दृश्य के रूप में है अवभाषक के रूप में नहीं और वो दृश्य रूप जो मन है उससे विविक्त आत्मा अकेला ही अवभाषक है वो स्वयं प्रकाश है ये निश्चित होता हो जाता है इसलिए स्वप्न अवस्था में ये बताना सरल है आत्मा स्वयं प्रकाश है क्योंकि उसकी उपाधिभूत बाह्य कार्य ज्योति तथा करण ज्योति न होते हुए भी भान हो रहा है जागृत जैसा ही स्वप्न में भी दृश्य प्रपंच का और जो स्वप्न अवस्था में भासते हैं अवभाषकत्व रूपेण आदित्यादि ज्योतिया तथा इंद्रिय वे तो मात्र हैं जागृत में उनका वैसा ही अनुभव होने से वैसा ही संस्कार हुआ जागृत में जिस प्रकार प, जिस पदार्थ का जिस प्रकार अनुभव होगा वैसा ही उसका संस्कार बनेगा वासना बनेगी और जैसी वासना बनेगी वैसा ही स्वप्न में भासेगा वो पदार्थ तो आदित्य का इंद्रियों का अवभाषक के रूप में संस्कार बना है क्योंकि अवभाषक रूप से ही अनुभव होता है इसलिए वैसा ही संस्कार बना है घट का दृश्य के रूप में संस्कार बना है इसलिए स्वप्न अवस्था में भी जो वासना में आदि दिखते हैं वे वासना को छोड़कर के तो और कुछ है नहीं लेकिन वो वासना अवभाषकत्विन रूपे दिख रही है वो भी दृश्य है वहां पर किस रूप में अवभाषकत्विन रूपे और घटा आदि की जो वासना है वह दृश्य के रूप में अवभाषित हो रही है वस्तु तक कोई वासना से अलग उन वासनाओं का विषय रूप आदित्य रूपी कार्य ज्योति और इंद्रिय रूप करण ज्योति नहीं है ये कहा गया ये सब चर्चा भाष्य में हुई और टीका में हुई और अत्रय विशेषण सार्थक हुआ तो वहां पर आदित्यादि तथा मनादि दृश्य के रूप में विद्यमान होने से ये हो रहा है कि आत्मा स्वयं प्रकाश है इसलिए अत्रय विशेषण सार्थक होने से स्वप्न का वाचक बृहदारण्य श्रुति के साथ कोई भी विरोध नहीं हो पाएगा अत्र ऐस देव स्वप्ने अनु, महिमान अनुभवती इस प्रश्नोपनिषद वाक्य का ये कहा गया इसका उपसंहार वाक्य है इत्यादि भाष्य में तस्मा का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो तस्त्या अवतरण को देखिए टीका में अत काश्रुत स्वप्ने अभाव विवक्षा कारण तद विरोधाभा अत्र देव अश्देन परे देवे एकी इति उक्तम मन इति इति इति उक्तम तस्मात तो अतः उपस कारणों से कांवस्रुतौ याने अत्रुष स्वयं ज्योतिर्भोति ये कानव श्रुति है कानव शाखा की श्रुति और इसमें स्वप्ने मनसो अभाव विवक्षा कारणा न तो मन में स्वप्न में मन के अभाव की विवक्षा का कोई कारण न होने से यानी अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भोति इस श्रुति में मन का अभाव विवक्षित है ऐसा जो पूर्व पक्षी कह रहे थे लेकिन अत्र पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भोति इस श्रुति में मन के अभाव की विवक्षा में जो जो वो हेतु बता रहे थे उन हेतुओं का तो निराकरण हुआ अन्यथा सिद्धि हुई इसलिए निश्चित हुआ कि स्वप्न में मन का अभाव ये अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती श्रुति का अर्थ नहीं निकलेगा वो तो तब हो सकता है जब मन का अस्तित्व मानने पर स्वप्नावस्था में मन के रहने पर स्वप्न स्वयं ज्योतिष्व का बोधन न हो सके वो प्रतिबंधक बन जाए लेकिन वो प्रतिबंधक नहीं है वहाँ मन स्वप्नावस्था में रहने पर भी आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का प्रतिपादन हो सकता है जैसे हृदय आकाश के रहते हुए और श्रुति सिद्ध पुरी तथा नाड़ियों के रहते हुए इन अवस्थाओं में स्वयं ज्योतिष का बाध नहीं होता ऐसे मन के रहते हुए भी बाध नहीं होगा क्योंकि मन से उस समय असंश्लिष्ट है अवभाषक आत्मा स्वप्न का साक्षी वही त्वम पदार्थ हैं शोधित तम पदार्थ ये दिखाना है तो वहां पर भी तुम पदार्थ का शोधन किया जा रहा है उसे स्वयं प्रकाश बताया जा रहा है और यहां पर भी तुम पदार्थ का ही शोधन हो रहा है अत्रेश देव स्वप्ने महिमान अनुभवती में स्वप्न अनुभव का कर्ता उसे बताने से ये निकल रहा है कि स्वप्न में जो भी सुख दुख का अनुभव रूप भोग है वह भोग मन रूप उपाधि निमित्तक है इसलिए स्वप्नावस्था मन का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं है आत्मा तो शुद्ध इनसे असंस्लिष्ट, निर्विकार चेतन ही है ऐसा शोधन हो जाएगा तो दोनों वाक्यों का परस्पर कोई विरोध नहीं है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अतः कानवश्रुतो स्वप्ने मनसो अभाव विवक्षा कारणा भावे तो स्वप्न अवस्था में मन के अभाव को बताने वाला कोई कारण न होने से तद इरोधा तदात तो, तो तद विरोधाभा तो का मतलब कानव श्रुति के साथ इस अथर्वेदीय श्रुति का कोई विरोध न होने से अथर्वेदी श्रुति है अत्रेश पुरुष देव स्वप्न मेहमान अनुभवती अथर्वेदी है ना प्रश्नोपनिषद अथर्वेद की है और वो यजुर्वेद कानव श्रुति का मतलब कानव शाखा यजुर्वेद की है ना ब्रधारण उपनिषद यजुर्वेद की है तो यजुर्वेद की श्रुति के साथ इस अथर्वेदी श्रुति का कोई विरोध नहीं हुआ विरोध ना होने से अत्र देव न परे देवे मनसी एकी भवती इति उक्तम। तो जो पहले मन में इन सब जागृत अवस्था में रूपादि का ग्रहण करने वाली चक्षुरादि इंद्रियों का लय होता है ये जो पहले कहा गया मनसी एकी भवती बाह्य इंद्रिय ग्राम मन में एकीभूत होता है मनाधीन होता है स्वप्न अवस्था में और मन ही मात्र सब व्यापार रहता है ऐसा जो पहले कहा वहां पर जिस मन में बाह्य इंद्रिय ग्राम का उपरम बताया गया विलय बताया गया वह मन ही अत्र ऐस देव स्वप्ने महिमान अनुभवती इस श्रुतिस्थ देव शब्द के द्वारा कहा जा रहा है देव शब्देन उक्त देव शब्देन मन एवं उच्चते तो देव शब्द से मन को ही कहा जा रहा है इति उक्तम अभी तक इसका उपपादन किया भास्कर भगवान ने उसका अब ये उपसंहार किया जा रहा है कि तस्माधु उत्तम मनसी प्रलीनषु कर्णेशु अप्रलीने च मनसी मनोमय स्वप्नान पश्यति इति। तो तस्मात साधु उत्तम इसलिए क्या हुआ तो कहते साधु उक्तम। का मतलब ठीक ही कहा गया क्या कि मन में बाह्य बाह्यकणों का व्यापार उपरम हो जाए, विलय हो जाए और मन लीन नहीं हुआ का मतलब सब व्यापार है इंद्रिया निर्व्यापार होकर के मन के अधीन हो गई और मन एक व्यापारवान रह गया उस समय मनोमय स्वप्नान पश्यती इति तो जो मनोमय है का मतलब मन रूपी देव है वही स्वप्न का अनुभव करता है स्वप्नावस्था में वह सब व्यापार है यदि मन का व्यापार न हो वासनाएं न हो तो स्वप्न प्रपंच ही नहीं है स्वप्नावस्था ही नहीं है सीधी सुसुप्ति है इसलिए सुसुप्ति और जागृत इनसे विलक्षण जो एक स्वप्न है उनमें विलक्षण ये है कि जागृत में तो इंद्रिया भी सब व्यापार रहती है मन भी सब व्यापार रहता है स्वप्न में इंद्रिया निर्व्यापार है मन सब व्यापार है और सुसुप्ति अवस्था में मन भी निर्व्यापार है तो सुसुप्ति अवस्था वो है जहां पर बाह्य इंद्रिया भी निर्व्यापार है मन भी निर्व्यापार है तो सुसुप्ति बाह्य इंद्रिया तथा तो मन दोनों भी सब व्यापार हो तो जाग्रत। और बाह्य इंद्रिया निर्व्यापार हो और मन मात्र सब व्यापार हो तो स्वप्न अवस्था ये माना जाएगा स्वप्न तो अवस्था में मन सब व्यापार रहता है और उस समय जो मनोमय यानी मन रूप उपाधि है वह महिमा का अनुभव करता है और यानी स्वप्न अवस्था मन का धर्म है जैसे बाह्य इंद्रिया सव्यापार है तो जागृत अवस्था में जागृत अवस्था उनका धर्म हुई स्वप्न और सुसुप्ति में से स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में समानता तो मन के स व्यापार की है ही है इसलिए मन की जागृत अवस्था नहीं कही जा सकती मन स व्यापार हो तो जागृत अवस्था इतना मात्र कहेंगे तो फिर स्वप्न को भी और जागृत को भी दोनों को मन का ही धर्म कहना पड़ेगा अब बिल्कुल मन निर्व्यापार हो तब भी नहीं तो जिसके न होने से स्वप्न और सुसुप्ति कहलाती है जिसके होने से स्वप्न और सुसुप्ति नहीं कहलाती उसका धर्म माना जाएगा जागृत को तो बाह्य इंद्रियों के व्यापार के न होने से जागृत नहीं कहलाती स्वप्न और सुसुप्ति कहलाती है और बाह्य इंद्रियों के सब व्यापार होने पर जागृत अवस्था कहलाती इसलिए जागृत अवस्था अन्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार से निश्चित होती है इंद्रियों की अवस्था इंद्रिय धर्म और आत्मा इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके अपने में इंद्रियों का धर्म जागृत अवस्था का आरोप करके कहता है मैं जग रहा हूं वस्तु तो जगना तो है इंद्रियों का सब व्यापार होना इंद्रिया व्यापार कर रही है इंद्रिया जग रही है और मैं स्वप्न देख रहा हूं ये अनुभव और ये मन की स्वप्नावस्था का अपने में आरोप करके मान लेता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं तो मन के साथ तादात्म्य करने से आत्मा में स्वप्नावस्था आरोपित है और मन से असंस्लिष्ट जो आत्मा है वह तो अमर्थ है शोधित तो, वो मन का साक्षी है स्वप्न अवस्था का साक्षी वह मन से तादात्म्यपन्न नहीं है वो स्वयं प्रकाश है उसे अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती कह रही है श्रुति और आ, ये श्रुति भी उसी को दिखाना चाह रही है मन में स्वप्न भोक्तृत्व तो दिखा करके भोक्ता मन है और स्वप्न साक्षी तोमर्थ है आत्मा है ये तो तोमपद का वाचार्थ है स्वप्न का अनुभविता मन रूप उपाधि के साथ तादात्म्य अपन तेजस नाम का जीव तोमपद के वाचार्थ के अलग अलग तीन नाम है ना विश्व जागृत अवस्था अभिमानी जीव इंद्र के साथ तादात्म्य करके मान लेता है मैं जग रहा हूं वो विश्व मैं स्वप्न देख रहा हूं ये मन के साथ तादात्म्य करके मान लेता है हिरण तेजस और अविद्या के साथ तादात्म्य अपन त्वपद वाच्यर्थ है प्राग्ञ और इन तीनों को देखने वाला तीनों भी जगने वाला और स्वप्न देखने वाला और सोने वाला जो है इन तीनों अवस्थाओं के अभिमान करने वाले त्वपद वाच्यार्थ इनको इनके अवस्था के साथ अविद्या से अपने में आरोपित अवस्थाओं को करके अवस्था के अभिमानी को देखने वाला वो साक्षी तीनों का एक है उसे श्रुति ने कहा तयोरन्या पिप्लम स्वादुअत्ती अनशन अन्यो अभिचाकशीति थी तो तयो यानी जो हृदयस्थ दो है पक्षी उन दो में से एक पिप्पलम यानी कर्मफलम स्वादुअ स्वाद लेकर के खाता है सुखी दुखी होता है जागृत और स्वप्न में वो मन के साथ तादात्म्य करके इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके और अनश्न अन्यो अभि चाकसी थी ये तो हुआ तोमपद वाच्यार्थ जो विश्व तेजस प्राज्ञ जिसे स्वादु अति शब्द से कहा गया अत्ता के रूप में कहा गया भोक्ता के रूप में कहा गया वो त्वम पद वाच्यार्थ है और त्वम पद लक्षार्थ है अनशनन अन्यो अभिचा कशीति अनश्न का अर्थ है बिना खाए का मतलब अभोक्ता बिना उपाधि के साथ तादात्म्य किए तादात्म्य नहीं करता तादात्म्य किए बिना तो भुगता बन नहीं सकता तो बिना तादात्म्य किए केवल अभिचाकशी थी का अर्थ है देखता रहता है वो स्वरूप से देखता है साक्षी स्वयं प्रकाश है साक्षी है वो साक्षी इन तीनों अवस्थाओं को और तीनों अवस्थाओं के भुक्ता को देखता है प्रमाता भी इसका दृश्य है हाँ का जो हाँ, तो हाँ। तो तो तो जागृत अवस्था में जो दृष्टापना है दृष्टित्व प्रमातृत्व जैसा है ना तो वो मनरूप उपाधि के कारण है और एक है नित्य दृष्टा उसे यहां पर साक्षी कहा जा रहा है नहीं दृष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते ते ऐसा बृहदारण्य श्रुति में आता है वो दृष्टि का भी दृष्टा है नहीं दृष्टुर दृष्टेर विपरलोपो विद्यते का है एक दृष्टा की नित्य दृष्टि है वो स्वरूप ज्ञान है वो अविनाशी है वो साक्षी है वो स्वयं प्रकाश है उसे नित्य दृष्टा कहा जाता है और उसे ही कहा नान्यो अतोष्ती दृष्ट दृष्टि नान्य नान्योअतोस्ती दृष्टा नान्यो अतोस्ती श्रोता का अर्थ है इस साक्षी से अलग परमार्थतः तो कोई दूसरा दृष्टा नहीं है और जो केवल स्व विषयों का मात्र परिचिन्न शरीर के साथ तादाद में करके अपने आप को दृष्टा समझता है वह दृष्टा मन रूप उपाधि को लेकर के व्यावहारिक दृष्टा प्रमाता वो मन रूप उपाधि को लेकर के है ये कहा पहले आ, ये जो स्वप्न का अनुभविता दिखाते समय कि जो प्रमात है मन उपाधि कहें करके मन के बिना उसमें अनुभवित्व यानी विषय अनुभवित्व नहीं आता ओ प्रमाता के लिए प्रमातृत्व के लिए कहा गया और यहां कहा जा रहा है स्वयं प्रकाश साक्षी को वो निरुपाधि की है उसके लिए तो उसका दृश्य है मन वो इन मन रूप उपाधि वाला जो प्रमाता है दृष्टा व्यावहारिक दृष्टा उसको भी देखता है स्वप्नावस्था तो को भी देखता है स्वप्नावस्था के अनुभविता मन को भी देखता है जागृत को भी देखता है जागृत अवस्था के अनुभव करता इंद्रियों के साथ तादात्म्य पन्न विश्व को भी देखता है सुसुप्ति को भी देखता है सुसुप्ति में अभिमान करने वाला जो प्राज्ञ है उसको भी देखता है जैसे भोग्य जगत अवभाषित होता है ऐसे भोक्ता भी साक्षी से अवभाषित होता है साक्षी को दिखता है साक्षी केवल भोग्य का मात्र अवभाषक नहीं है उपभोक्ता का भी अवभाषक है तो भोक्ता है ओ मन उपाधिक दृष्टा सुख दुख का अनुभविता वो तीनों भी दिखते हैं ना दृश्य हैं दिखते हैं वो साक्षी को तो ये कहा है साक्षिको कस्मात्धु उत्तम मनसी प्रलीनषु कर्णेश मनसी मनोमयः स्वप्नान पश्यति इति तो मनोमय यानी मन स्वप्न का अनुभविता है यानी स्वप्न अवस्था में सब व्यापार है मन ये जो कहा वो ठीक ही कहा अब ये तीन नंबर टिप्पणी में मनोमय पर टिप्पणी लिखते हुए कहते हैं टिप्पणीकार कि आत्मन एव दृष्टित्वेपि तमर्थवेका तो स्वप्न से मनोधर्म्चे न उपाधि प्रधानकत्वात् अस्य प्रकरणस्य इति प्रधानक मयटम टयन आह आत्म इति मयटा मनस तो ये कहते हैं कि यद्यपि पारमार्थिक दृष्टा तो एक आत्मा है वो स्वयं प्रकाश है अपने अपनी स्वरूपतः दृष्टा है साक्षी है और उसी की सन्निधि से स्वप्नावस्था में मन में वासनाएं उद्भूत होकर के उससे अवभाषित हो रही हैं। इसलिए तेजस का और जागृत में विश्व का और स्वप्न अवस्था में प्राज्ञ का उपाधि के साथ संबंध होने के कारण उनमें भले ही व्यावहारिक दृष्टित्व तो प्रतीत हो लेकिन वस्तुतः इन आत्मा ही दृष्टा है यानी साक्षी है चेतन है स्वयं प्रकाश है और यहां मन को जो दृष्टा बताया जा रहा है प्रकाशक बताया जा रहा है अनुभवीता बताया जा रहा है वो इस दृष्टि से कि मन निमित्त तक ही ये स्वप्नावस्था होने से स्वप्नावस्था मन का धर्म है और आत्मा जो परमार्थत दृष्टा है वह अवस्थात्रय विनिर्मुक्त त्रय का साक्षी है केवल एक स्वप्न अवस्था का ही भोक्ता नहीं है स्वप्न अवस्था का भोक्तृत्व तो मन रूप उपाधि के कारण आरोपित है उसमें और वस्तुतः तो वह स्वप्न का भी दृष्टा है सुसुप्ति का भी दृष्टा है और जागृत का भी दृष्टा है दृष्टा यानी साक्षी और ये जागृत अवस्थाओं के साथ साथ जागृत अवस्थाओं के भोक्ता इन तीनों का भी अवभासक है इसलिए यहां पर इन उपाधि मन रूप उपाधि में ही स्वप्न अवस्था धर्म दिखाने के लिए उपाधि प्रधान यह प्रकरण यह है जो तेजस है उसमें चेतन भी है और मन रूप उपाधि भी है लेकिन स्वप्न अवस्था उपहित तो चैतन्य की अवस्था है या उपाधि की अवस्था है तो उपाधि की अवस्था है ये दिखाने के लिए यह मन को बताया गया अनुभविता महिमा का अनुभव करता ये टिप्पणी में लिखा टिप्पणीकार ने कि आत्मन एव दृष्टित्वेपि तमर्थ विवेकाथम तव पद तुम्पद का तव पदार्थ का ठीक से विवेक करने के लिए शोधन करने के लिए मन से अलग तमर्थ है ये दिखाने के लिए स्वप्न से मनोधर्मत्व विवक्षण ये जो दूसरी पंक्ति में न है न वो तृतीयांत है ओ न उसके साथ है तो विवक्षण उपाधि प्रधानक अश प्रकरण से ये जो प्रकरण है चौथा प्रकरण ये उपाधि प्रधान होने से चतुर्थ प्रश्नात्मक ये चौथा प्रकरण ये मन में मन का ही स्वप्न अवस्था धर्म है ये दिखाने के लिए यहां देव शब्द का अर्थ मन किया है मन को स्वप्न का अनुभविता बताया गया भोक्ता बताया गया क्योंकि मन उपाधिक आत्मा ही भोक्ता है स्वतः भोक्ता नहीं है ना क्या कुछ पूछना है भोक्ता नहीं द्रष्टा प्रकाशक और भोक्ता का तो अर्थ होता है कर्म फलभूत सुख दुख का अनुभविता, वो उपाधि है हा उपाधि को लेकर के आत्मा भोक्ता बनता है उपाधि संस्लिष्ट आत्मा में भोक्तृत्व है उपाधि विनिर्मुक्त आत्मा में भोक्तृत्व नहीं है तो त्वपद वाचार्थ में त्वमपद वाच्यार्थ हैं उपाधि युक्त वो भोगता है और शोधित तोमर्थ तो, तो हैं साक्षी वह उपाधि से विनिर्मुक्त है इसलिए जो तेजस का धर्म स्वप्न को मानते हैं तो तेजस में भी जो चैतन्य है उपेथांश उसका धर्म नहीं अपितु उपाधि का धर्म उपाधि है मन और उस मन से मन रूपी उपाधि से विविध जो तेजस में चैतन्य है वो साक्षी होगा उपाधि के साथ तादात में उसका होगा तो हो जाएगा तेजस उपाधि से विवेक से उसे अलग करेंगे तो वही साक्षी ऐसे मन और इंद्रिया तथा तो शरीर के साथ तादात्म्य करके जागृत अवस्था में देखेंगे इन उपाधियों से संस्लिष्ट आत्मा को तो विश्व और इन तीनों से विविक्त चैतन्य मात्र को देखेंगे तो साक्षी इन तीनों उपाधि से भी अलग ऐसे सुसुप्ति काल में अविद्या रूप कारण शरीर के साथ संस्लिष्ट जो चैतन्य है वो प्राग्ञ वो स्वप्न सुसुप्ति अवस्था का भोक्ता प्राग्ञ और उससे अविद्या से विविक्त जो चैतन्य है उसे खाली बुद्धि से ही समझना होता है और वो चैतन्य है साक्षी तो उपाधि के रहते हुए उपाधि को और उपहित को विवेक से अलग अलग करके उपाधि से विविक्त साक्षी चैतन्य साक्षी और उपाधि से युक्त जो चैतन्य है वो फिर ये जीव तीन उ, उसके तीन अलग अलग नाम होंगे खाली अविद्या उपाधि वाला होगा वही चैतन्य तो प्राग्ञ अविद्या के साथ मन रूप उपाधि वाला भी होगा तो तेजस और अविद्या मन के साथ बाह्य इंद्रिया रूप उपाधि वाला भी होगा तो विश्व और एक एक उपाधि को छोड़ता जाएगा और सभी उपाधि को छोड़ेगा तो साक्षी एक एक उपाधि को छोड़ता जाएगा तो इंद्रिय को छोड़ा तो तेजस मन को भी छोड़ा तो प्राग्ञ अविद्या को मात्र रखा और उस अविद्या को भी छोड़ेगा तो साक्षी मात्र उन तीनों उपाधियों से तीन अवस्थाओं में रहने वाली जो तीनों उपाधिया हैं जागृत अवस्था में विवेक करके शास्त्र समझा रहा है कि हमें इन तीन अवस्थाओं में रहने वाली आत्मा की जो उपाधि है उन उपाधियों से विविक्त जो आत्मा का स्वरूप है वो वस्तुतः तत्वसी वाक्यांतर्गत तम पदार्थ है यानी मैं हूं ऐसा समझना है उसका शोधित तदर्थ के साथ अभेद शोधित तदर्थ है ब्रह्म और तत्पद वाच्यार्थ है विराड हिरण्यगर्भ, ईश्वर ये तोम पद वाच्य है और इसलिए एक तत्पद वाच्य है इसलिए तत्पदार्थ का भी शोधन करना पड़ता है ना उन उपाधियों से विविक्त जो साक्षी ईश्वर साक्षी वो भी चेतन है जीव साक्षी भी चेतन है और उन दोनों का मात्र स्वरूपत कोई भेद नहीं है और भेदक कोई उपाधि भी नहीं है तो स्वाभाविक अभेद है ऐसा तत्व तो वाक्य कहेगा लक्षार्थ का अभेद तो इसलिए तुम पदार्थ शोधन करने के लिए स्वप्न अवस्था को बताया जा रहा है जिस उपाधि के कारण आत्मा में आरोपित होती है स्वप्नावस्था वह उस उपाधि का ही धर्म है स्वप्नावस्था ये दिखाने के लिए यहाँ महिमा का अनुभविता देव शब्दित मन को कहा गया ये उपसार वाक्य में कहा कि मनोमय स्वप्न अनुभवती महिमान अनुभवती हाँ मनोमय स्वप्नान पश्यति अनुभवती का अर्थ कर दिया स्वप्नान पश्यति अब कथम इत्यादि का अवतरण है टीका में इसे देखिए यहाँ तक जो पंचम कंडिकास्थ प्रथम अवान्तर वाक्य है ना अत्रो स्वप्न स्वप्ने महिमान अनुभवती इसी वाक्य पर आक्षेप समाधान आदि करके वाक्यर्थ बताया गया उसकी व्याख्या हुई अब बाकी जो बचा हुआ है दृष्टम एव अनु पश्यती इत्यादि पूर्ववर्ती उसकी व्याख्या आ रही है वो एक पृष्ठ पर है अवशिष्ट अवशिष्टकंडिका की इसका उत्तरण है भाष्य का ननु इंद्रिया उपरतवात्षय कथम मनसो महिमा अनुभवे अनुभव अवेमा अभवते कथम तो कथम महिमा इति ये जो शंका है इसका ये अवतरण है कि इंद्रियानाम उपरतवाद स्वप्न के समय तो इंद्रिया अपने अपने व्यापारों से ऊपरत हैं तो मन का जब तक विषयों के साथ संबंध नहीं होगा तब तक विषयों का ज्ञान नहीं होता है ना बाह्य शब्द आदि विषयों के साथ जब मन संश्लिष्ट होगा स्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से तब शब्दादि विषयों का ज्ञान होता है ये मेरी प्रशंसा कर रहा है या ये निंदा कर रहा है ऐसा ज्ञान तब होगा जब जो बाहर में व्यक्ति बोल रहा है उसके मुख से निकल रहे हैं शब्द के साथ मन का संबंध हो जाए और वो होगा स्रोत इंद्रिय के माध्यम से तो स्रोत्र इंद्रिय शब्द का ग्रहण कर करें तो माना जाता है शब्द शब्द रूप विषय के साथ स्रोत इंद्रिय का संबंध होता है तो स्रोत्र इंद्रिय सब व्यापार है लेकिन सब व्यापार तो स्वप्नावस्था में इंद्रियां नहीं है अपने तो कहा कि बाह्य इंद्रियों का उपरम हो गया चक्षु इंद्रिय भी ज्ञान स्रोत इंद्रिय भी यानी ज्ञान इंद्रिय भी और कर्म इंद्रिय भी अपने अपने व्यापारों से उपरत हो गए हैं तो मन का उनके विषयों के साथ संपर्क संपर्क कराने वाला जो माध्यम था इंद्रिय वह इंद्रिय सब व्यापार हो तो संपर्क कराती है और निर्व्यापार अवस्था में मन को शब्दादि विषयों के साथ जोड़ा नहीं जा सकता इसलिए कहा इंद्रिया नाम उपरत तत्वात। इंद्रिया तो उपरत होगी यानी निर्व्यापार हो गई तो निर्व्यापार इंद्रिया मन को अपने विषयों के साथ जोड़ नहीं पाएगी मन का विषयों के साथ संबंध नहीं हो पाएगा इसलिए कहा विषय यानी मन का शब्द विषयों के साथ संबंध न होने से कथम मनसो महिमा अनुभव तो मन को अपनी महिमा का अनुभव कैसे होगा विभूति का अनुभव कैसे होगा जब तक विषयों के साथ संबंध मन का न बने तब तक मन में विषय अनुभवी तृत्व तो नहीं आएगा इस प्रकार की शंका यहां पर की गई कथम महिमानम अनुभवती इस भाष्यवाक्य से तो मन कैसे इंद्रियों के निर्व्यापार अवस्था में अनुभव कर पाएगा विषयों से संपर्क ही न होने से ये प्रश्न है इति इत्यादि से उत्तर दिया जा रहा है उत्तर का अवतरण है कि पूर्वम स्वप्ने पूर्व ज्ञात स्वप्न अतो तसनांद्रीय अपेक्षा इत्याह इति कहते हैं पहले हमने जागृत अवस्था में जिन पदार्थों को जाना है उन्हीं का स्वप्न अवस्था में ज्ञान होता है पूर्वम ज्ञातस्य वह स्वप्ने ज्ञानात् तो पूर्वम यानी पहले हमने जागृत अवस्था में इंद्रियों के सव्यापार अवस्था में जिन पदार्थों को जान लिया है ज्ञात ये विषयों का विशेषण है ज्ञातस्य घटादे ज्ञात जो घटा दी है उन्हीं का स्वप्न अवस्था में ज्ञान होगा ज्ञात पदार्थों का ही ज्ञान होगा इसलिए कहते हैं तस्य वासना तस् वासनामात्र तस्वन स्वप्न दृश्यस्य। तस्य से लेना स्वप्न में जो मन की अनुभूति मन के अनुभव में विषय बन रहा है, मन जिसका अनुभव कर रहा है वह वासना मात्र रूप है स्वप्न प्रपंच तो तस्य यानी स्वप्न प्रपंच से स्वप्न दृश्य वासना वास्ना मात्रत्व वासना मात्र यानी संस्कार मात्र रूप है और जो संस्कार है वासना है मन का धर्म है और मन के धर्म सुख दुख आदि को जानने के लिए जागृत अवस्था में भी बाह्य इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती जो मन की इच्छा है मन का धर्म सुख है दुख है इसे जागृत अवस्था में जानने के लिए किसी बाह्य स्रोत्रादि इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है जैसे ऐसे ये कहा जाता है कि आ, सुख दुखादि के तरह ही वासना भी मन का धर्म होने से वासना रूप स्वप्न प्रपंच को जानने के लिए बाह्य इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है ये लिखते हैं कि तस्य वासना मात्रत्वम जो स्वप्न वासना मात्र रूप होने से और वो वासना मन का धर्म होने से उसे जानने के लिए बाह्य इंद्रिय के व्यापारों की आवश्यकता नहीं है इसलिए भले ही बाह्य इंद्रिया निर्व्यापार हो तब भी महिमा का अनुभव मन कर लेगा इस अभिप्राय से कहा जा रहा है उच्चते अब जो कंडिका का अवशिष्ट वाक्य है उसकी व्याख्या प्रारंभ हो रही है इसी प्रश्न के उत्तर के रूप में इस पर देख कल विचार करते हैं हम लोग ओ भद्रंकर्णी श्रृणुरा